नमस्कार आप सुंदर रेडो मधु वन नाइन्टी पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग चीज़ें आपको देते हैं अलग अलग विषय पर बात करते हैं अलग अलग लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ ट्रोमा सेंटर के डॉक्टर रूपल जी हैं रूपल हमारे साथ हैं उनसे हम बात करेंगे ख़ास वो मानसिक जो बीमारियाँ हैं किस तरह से होते हैं उनका अवेयरनेस क्या है उनकी जागृति क्या है या किस तरह से हम उन चीजों को पहचाने उस विषय पर वो खास फोकस करने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर रूपल जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू रमेश भाई डॉक्टर रूपल जी बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में मैं चाहूंगा कि आप और मैं पहली बार मिल रहे हैं और हमारे लिस्नर्स भी आपको पहली बार सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में जरूर बताए डॉक्टर रूपल Uh, मैं ग्लोबल ट्रामा हॉस्पिटल में 15 इयर्स से काम कर रही हूँ 10 साल से मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट एज ए काउंसलर वर्क कर रही हूँ जिसमें कि स्पेशली जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है मतलब मानसिक जो बीमारियाँ होती है जो uh, हम कई बार इग्नोर uh, करते तो इस तरह की जो बीमारियाँ है, उसके बारे में बताती हूँ मैं कि क्या क्या होती बीमारियाँ तो उन बीमारियों के लिए स्पेशली काउंसलिंग साइकोथेरेपीज़ मैं प्रोवाइड करती हूँ और लोगों को जैसे नई दिशा नया नई किरण आशा की किरण तो ये मेरा स्पेशल एरिया है जी, जी, जी। डॉक्टर रूपल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जहाँ पर बहुत ऐसे सिचुएशन आता है जहाँ पर मानसिक बीमारियाँ जिसको कह सकते हैं या इसकी समझ हम लोगों को या कॉमन मैन को नहीं होता जहाँ पर आप उन चीज़ों को देखते हैं उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं और अपने परिवार वाले जो भी पेशेंट है या जिसको ये बीमारी है उसके परिवार वालों को उसके बारे में जानकारी देते हैं तो उनके लिए एक नई चीज़ हो जाती है और वो उस पेशेंट के साथ या उस बच्चे के साथ वो अच्छी तरह से फिर परिवार वाले रिलेट कर पाते हैं या उसको समझ पाते हैं नहीं तो ऐसा होता है कि कई लोग फिर ऐसी चीजें देखते हैं जानकारी नहीं होने के कारण फिर कह देते तो पागल है उसको छोड़ दो तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी खूबियाँ हैं हाँ किसी भी तरह से कोई भी रोग होता है चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो उसका इलाज संभव है आज विज्ञान की इतनी बड़ी हम लोग तादाद में देख रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह से विज्ञान तरक्की कर रहा है टेक्नोलॉजी अच्छी तरह से हमारे बीच में है हर बीमारी का इलाज है चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो तो आप मानसिक रूप से जो रोग होते हैं या मानसिक बीमारियों पे आपने रिसर्च किया है काफ़ी अच्छा आपका चौदह साल से आप इस फील्ड में हैं और सभी तरह के जो पेशेंट्स हैं उनको आप, आप समझने की कोशिश करते हैं और उनको ट्रीट करते हैं तो मैं चाहूँगा कि आज हम लोग इस विषय पर बात करेंगे तो मैं चाहूँगा कि आप हमें बताइए कि मानसिक बीमारियाँ है क्या आ, बहुत खुशी की बात है कि आज हम इसके बारे में पहले तो बात करते हैं लोग पहले इसके बारे में बात ही नहीं करते थे जी तो ये है कि मुझे जो सबसे पहली बात बतानी है वो यही है कि लोगों में अवेयरनेस लाना लोगों को आ, एजुकेशन देना कि जैसे फ़िज़िकल बीमारियाँ होती है हाइपरटेंशन है डायबिटीज़ है हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई भी और जो फ़िज़िकल बीमारियाँ है उसी जैसे हम साइकोलॉजिकल मेंटल इल्नेसिस को भी ले एक्सेप्ट करें समझे कि वो भी वैसी ही बीमारियाँ होती है उनको हम एक अलग रूप से देखते हैं तो जो ये एक हमारा एटीट्यूड है उसके कारण हम ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं इन बीमारियों से हम उनको समझते हैं कि देवी का प्रकोप हो गया या फिर पागल हो गया या तो ये व्यक्ति ख़राब है ये व्यक्ति पता नहीं कुछ कर देगा मार डालेगा किसी को ऐसे सब लेकिन उनको भी हम उसी रूप में लें जैसे किसी को हाइपरटेंशन की बीमारी किसी को मलेरिया है बुखार है उनको हम कैसा लेते हैं उनकी हम देखभाल करते हैं, उनको बोलते हैं हम रेस्ट करो उनको बोलते हैं छुट्टी लो उनको बोलते हैं दवाई ले ऐसा हम ध्यान रखते हैं, उनके प्रति हम प्यार अच्छी भावना रखते हैं, और जब किसी को मेंटल कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी होती है ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हो रही तो उनको हम अलग नज़रिए से देखते हैं उनके लिए प्यार के बजाय हाइड्रेड होता है उनसे दूर रहते हैं उनको काम पे भी जैसे वर्क प्लेस पर भी वो काम कर रहे हैं वहाँ पे भी उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं जबकि उनको हमें समझना चाहिए कि उनको ये प्रॉब्लम्स है तो ये जो एटीट्यूड है मैं ये चाहती हूँ कि ये बदले हमारे समाज में गांव गांव में बिल्कुल जो एजुकेटेड नहीं वो भी ये बात को समझे कि इस तरह का जो हमारा एटीट्यूड है आ, वो चेंज करें हम उसको ईजीली स्वीकार करें कि ये भी उसी तरह की बीमारी है हमारे इंडिया में इसका अवेयरनेस बहुत कम है विदेशों में देखेंगे तो उसको उतना ही लेते हैं इजी जितना कि फिजिकल बीमारियों को लेते हैं और उसको क्यों लेना चाहिए इजी उसका मैं कारण बताऊंगी जैसे फिजिकल बीमारियों के कारण होते हैं हमारे शरीर में जीन्स होते हैं हमारे शरीर में कोई कोई अवैव कमज़ोर होता है इसलिए हमें वो टाइप की बीमारी होती है सेम ऐसे ही मानसिक बीमारी है हमारे शरीर में वो जीन्स होते हैं बचपन से हम कैसे हमारे अपब्रिंगिंग हुई है मतलब कैसे हम बड़े हैं कैसे पालना मिली है जैसे हमने सीखा है उस सब चीज़ों के कारण हमें प्रॉब्लम्स या जो भी छोटी छोटी मानसिक बीमारियां होती हैं तो उसके कारण या वो है उसके तो जब वो भी रीजन सेम है उसके भी रीज़न् जब सेम है तो फिर उसको क्यों हम अलग ले रहे हैं उनको भी वैसे ही लेना चाहिए कोई भी एज में ये बीमारी हो सकती है ज़रूरी नहीं छोटी एज में बड़ी एज में कोई भी एज में और किसी को भी हो सकते बिल्कुल आज का बिल्कुल अच्छा बंदा उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है तो हम देखते हैं कि बहुत ऐसे सेलिब्रिटी ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ बहुत अच्छे से जिए लेकिन उनको भी कुछ प्रॉब्लम हुई है तो ऐसा नहीं है ये किसी को भी हो सकती है जी डॉक्टर रूपल जी बात ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारी सभी लिसनर इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं विशेष मुलाकात और जिस तरह से आपने बताए आपने जो बात बताई है आ, कई लोगों को इस तरह के मेंटल बीमारियां होती है मानसिक बीमारी जिसको कहते हैं या मानसिक रोग जिसको कहते हैं चाहे वो किसी भी रूप में हो छोटा हो बड़ा हो किसी भी तरह का लेकिन उसे भी जैसे हम लोग शारीरिक बीमारी के लिए जो भी व्यक्ति बीमार हो जाता है बुखार आता है सर्दी हो जाता है या कुछ ऐसी एसिडिटी हो जाता है पेट में तकलीफ है तो हम जिस तरह से उनका क्यार करते हैं उसी तरह से इन लोगों का भी क्यार करना चाहिए इनको भी उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए प्यार देना चाहिए ये आपका अभाव था और इन चीज़ों को जैसे ही हम लोग उनके साथ प्रेम से पेश आएँगे तो शायद उनकी बीमारी जो है वो धीरे धीरे बहुत जल्दी कवर हो सकती है या कम हो सकती हैं ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर जो सुन रहे हैं अगर आपके आस में इस तरह की कोई चीज़ आप देखते हैं या ऐसे व्यक्ति को देखते हैं तो उनके घर वालों को ज़रूर बताइए और आप भी उनसे प्यार से पेश की कोशिश कीजिए और बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं आपके आसपास में भी हो सकते हैं आप देख सकते हैं काउंसिलिंग सेंटर्स होते हैं जहाँ खास करके बड़े हॉस्पिटल होते हैं उसमें एक डिपार्टमेंट होता है जैसे अभी ट्रोमा में ही देख लीजिए डॉक्टर रूपल जी यहाँ पर काउंसलिंग करती हैं इन सभी चीज़ों पर और उस पर काफ़ी अच्छी तरह से रिजल्ट भी आ रहे हैं और आप भी इसी तरह से हमारी मानसिकता अगर बदलती है हर व्यक्ति के प्रति तो हम जिस भी तरह का कोई भी रोग हो चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो हम उनकी तरफ अगर सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो उस व्यक्ति को जो है अच्छा फील होता है और वो जल्दी से रिकवर होता है ये एक साइकोलॉजिकल सिस्टम है जहां पर हम कहते हैं कि आप अगर प्यार देते हैं तो आपको रिटर्न में प्यार मिलता है अगर आप नफरत करते हो तो आपको रिटर्न में नफ़रत मिलेगा तो ये एक न्यूटन का लॉ भी है कर्म फिलासफी भी है तो इसलिए हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है तो आइए अदलित है छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं रीड मॉद बन नाइनटी सुनते रहो मस्क आशाएश आशा कुछ पाने की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं आशाए हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को बार बार आशाएं आशाएं तूफान को चिर के बंसे को छिन ले is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 seven really nice. 2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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और हमारे साथ आज के इस शो को सजाने के लिए डॉक्टर रूपल जी हैं जिनसे हम बातें कर रहे हैं और खास करके जो मनोवैज्ञानिक होते हैं या फिर मेंटल बीमारियां जिसको हम लोग कहते हैं मानसिक जो बीमारियां हैं उसके ऊपर काम कर रही काफ़ी समय से तो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर भी उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि जिस तरह से शरीर की बीमारी के लिए हम लोग क्यार करते हैं वैसे मन की जो भी बीमारी हो या किसी भी तरह का एटीट्यूड हो उसको समझने के लिए हमें वो भी एक बीमारी तरह है वो ठीक हो सकती है इस एटीट्यूड से उस व्यक्ति की तरफ देखना चाहिए ये हमारा नजरिया होना चाहिए तो आइए फिर से एक बार डॉक्टर रूपल जी का स्वागत करते हैं मैं जानना चाहूँगा कि किस टाइप के मानसिक बीमारियां होती हैं उसके बारे में आप बताइए रमेश भाई देखिए जो मानसिक बीमारियाँ इसमें मुख्य दो प्रकार होते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूरो न्यूरोटिक डिसडर और एक होता है साइकोटिक डिसडर न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं इसमें हम आम भाषा में कह सकते हैं कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है उनको न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स कहते हैं न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स में बीमारियां या तकलीफ़ें जो है वो ये आती है जैसे डिप्रेशन है एनजाइटी रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स है जैसे कि फोबिया फीयर फिर उसके बाद है ऑप्शेस आगे और चल के फिर ओसीडी सी हो जाती है ओसीडी नाम कई ने सुना होगा फिर उसके बाद है न, आ, पोस्ट पोस्ट्रोमेटिक डिसऑर्डर स्ट्रेस रिएक्शन एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स है पैनिक अटैक्स आते हैं लोगों को उसके बाद है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स मतलब इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स है जैसे आपने सुना होगा कई बार आ, आ, जो मेडिकल ओपीडी होती है प्राइवेट uh, प्रैक्टिशनर होते हैं उनके पास जो uh, ज़्यादातर लोग देखा होगा कि मुझे ये तकलीफ हो रही है मुझे ये हो रही है मुझे ये हो रही है या फिर मुझे यहाँ दर्द हो रहा है मुझे यहाँ दर्द हो रहा है तो ज़्यादा कई पेशेंट्स मतलब इस टाइप के आते हैं तो ये पेशेंट्स एक्चुअली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको इसलिए आते हैं वो तो उनको समझने की ज़रूरत है कि ये साइकोलॉजिकल बीमारी है इनको एक्चुअली फ़िज़िकल कोई बीमारी नहीं होती हुँ, है हुँ, सारे रिपोर्ट नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल होता है फिर उनको वो साइकोलॉजिस्ट uh, काउंसलर के पास भेजते हैं तो रियल कॉज जो है वो स्ट्रेस है कहीं ना कहीं उसको ठीक करते हैं तो ये जो प्रॉब्लम्स है उनकी ठीक हो जाती है फिर आपने सुना होगा किसी को फीट्स आते हैं तो फीट्स आते हैं तो वो एक्चुअली एपिलेप्सी मिर्गी की बीमारी नहीं होती है नहीं। उसको हम बोलते हैं कि uh, मतलब फॉल्स फीट्स ना मतलब वो फीड्स वो वाले फीट्स नहीं होते उसमें व्यक्ति uh, एक मिनट के लिए बेहोश हो जाएगा या कुछ सेकेंड के लिए और फिर ठीक हो जाएगा उसमें उसको ना मुंह से फेस आएगा ना वो ज़्यादा मतलब बेहोश होके रहेगा ऐसा नहीं है ना ही उसकी जीप कटेगी खून आएगा ये सब कुछ नहीं होता या उसको कोई इंजरी भी नहीं होती हुँ, है हुँ, हुँ. तो इस टाइप की जो बीमारी है ज़्यादातर महिलाओं में होती है तो उनको जो अंदर अंदर स्ट्रेस होता है वो फिर एक्सप्रेस नहीं कर पाते घरों में जैसे देखते कि ज़्यादातर लेडीज़ जो है महिलाएं उनको काफ़ी सहन करना पड़ता है तो वो सहन करते करते अंदर जो है इतनी घुटन महसूस करती है अंदर का जो स्ट्रेस है वो इस तरह से बाहर आता है उनको तो ये वाली कॉन्वर्जन रिएक्शन बोलते हैं उसको पहले लोग पहले डॉक्टर इस बीमारी को हिस्टेरिया बोलते थे हिस्टेरिकल अटैक्स तो हुँ, ये हुँ, शायद हुँ, नाम सब ने सुना होगा तो फिर इस तरह की जो बीमारी ये बहुत ज़्यादा है गाँव में तो तो ये एक बीमारी है फिर एडिक्शन जो कि हम कहते हैं नशा व्यसन तो कई प्रकार के व्यसन है ये भी साइकोलॉजिकल बीमारी है लोग तो पहले इस मतलब पहली बात तो यह कि एडिक्शन को व्यसन को लोग बीमारी ही नहीं मानते उनको लगता है ये आदत है हैबिट है लेकिन ये एक मानसिक बीमारी है ये सभी को समझने की जरूरत है कोई भी बीमारी में हमको डॉक्टर की जरूरत होती हेल्प की जरूरत होती बिना हेल्प के बिना मेडिसिन या डॉक्टर की स... हेल्प के बिना वो कभी ठीक नहीं होता है तो एडिक्शन को भी अब वैसा ही समझे व्यसन को कि इसको हमें ठीक करने के लिए ज़रूरत है किसी की उसके बिना ये ठीक नहीं होगा तो ये जब समझ जाएंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे हेल्प लेंगे अपनी भी खुद की भी हेल्प करेंगे मतलब खुद भी उसमें मेहनत करेंगे और फिर ये बीमारी ठीक हो सकती है तो एडिक्शन दूसरा जो टाइप हम देखते हैं उसमें साइकोटिक डिसडर्स आता है साइकोटिक डिसर्डर्स में हम देखते हैं कि लोगों को ये अवेयरनेस नहीं होता है कि उनको कुछ प्रॉब्लम है लेकिन उनको प्रॉब्लम होती है वो सभी को दिखाई दे रही है लाइक like, कुछ भी बोलना नाप शनाप फिर उसके बाद आप कुछ पूछ रहे हैं कुछ और जवाब देना या फिर बिल्कुल ही बात ही नहीं करना अजीब से मुंह बनाना तो कई बार हम जैसे रास्ते से चल रहे होते हैं, तो हम देखते ऐसे कुछ लोगों को तो वो ही प्रचलित हो चुका है मानसिक बीमारियों के लिए पागल लेकिन ये एक ही बीमारी है जिसको एक्चुअली पागलपना पागलपन बोलते हैं सभी बीमारियों को कभी भी पागलपन नहीं बोलते तो इसको हम सिज़ोफ्रेनिया बोलते हैं ये सारे डिसऑर्डर साइकोटिक डिसऑर्डर्स में आते तो एक हुआ सिज़ोफ्रेनिया सीजोफ्रेनिया के भी कई सारे टाइप्स है दूसरा है बाइपोलर डिसऑर्डर बाइपोलर डिसऑर्डर में मैनिया होता है मैनिया में भी यही होता है कि उसको खुद को नहीं पता होता है कि वो कोई गलत अजीब सी हरकतें कर रहा है उसको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा होता है तो मैनिया में ये होता है कि बहुत एक्साइटेड होता है आ, कुछ भी चीज़ें कर रहा है बहुत सारी चीज़ें खरीद रहा है बहुत पैसे उड़ा रहा है कोई भी बात होती है तो फट से रिएक्ट होके झगड़ा करता है गुस्सा करता है वायलेंट हो जाता है कुछ भी बोल देना इवन थोड़ा सा झगड़ा मतलब मार पिटाई भी आ जाना तो मैनिया में ये होता है अपने खुद अपनी खुद की बहुत बढ़ाई करना तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करना जो कि थोड़ी सी इरेलीवेंसी है तो ये उसके सिम्टम्स होते हैं तो मैनिया एक बाइपोलर का एक टाइप है उसमें दोनों पोल्स दिखाई देते मैनिया एंड डिप्रेशन दोनों कुछ कुछ पीरियड के दरमियान आते रहते तो ये एक साइकोटिक बीमारी है तो ये हुए दो मुख्य बीमारियाँ फिर तीसरा है बच्चों की प्रॉब्लम्स तो बच्चों में कई सारी प्रॉब्लम्स होती है अपने ए नाम सुना होगा अटेंशन डेफिजिट हाइपर एक्टिव हाइपर एक्टिविटी डिसआर्डर ये बीमारी बहुत है बच्चों में मतलब एक क्लास में अगर 50 बच्चे तो समझ लीजिए कि कम से कम सात आठ या दस परसेंट मतलब सात आठ बच्चों को तो होगी होगी उसकी लेवल अलग अलग हो सकती है ज़्यादा कम मतलब सीवरिटी में लेकिन ये बीमारी इतनी ज़्यादा है फिर उसके बाद आप आपने सुना होगा मैंटल रिटारनेस ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कई सारी होती है सेरिब्रल पालसी है आ, मेंटल रिटार रिटार्डनेस है फिर उसके बाद ऑटिजम है तो ये सारी डेवलपमेंटल बीमारियां है और हम देखते हैं बच्चों में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती है बहुत सारी जैसे रात में ही मतलब पिशाब निकल जाना बेड में फिर गुमसुम रहना या फिर लड़ाई झगड़ा बहुत करना बहुत चंचलता कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करना जो दूसरे को परेशानी दे स्कूल में या फिर घर पे ये कई सारी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती है कई बार बच्चे बाल खींचते बिल्कुल तोड़ देते तो ऐसी भी बीमारी तो ये सारी चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं स्ट्रेस फैक्टर है उनका फैमिली में या बचपन में क्या ऐसी बातें रही है जिसके कारण उनके ऊपर ऐसा इफ़ेक्ट आ रहा है तो बच्चे बोल नहीं पाते उनको समझना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम्स है तो इनको हमेशा कुछ भी तकलीफ़ सा महसूस होता है माँ बाप को तो उनको साइकोलॉजिस्ट के पास चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास काउंसलर के पास स्कूल काउंसलर्स भी होते हैं उनके पास ज़रूर दिखाना चाहिए इवन उनमें लर्निंग डिसबलिटी लर्निंग की कुछ प्रॉब्लम्स होती है एवरेज आईक्यू वाले बच्चे होते हैं, तो जो ठीक से नहीं पढ़ पाते पढ़ते बट थोड़ा कम पढ़ते तो उसका असेसमेंट होता है उसमें रेमेडीज़ होती है बहुत सारी चीज़ें हैं आज जैसे आपने बोला कि तकनीकी विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है तो बहुत सारी चीज़ें तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी सबको कि सभी इस चीज़ का फ़ायदा ले अवेयर हो जाए अपने बच्चों को जल्दी से इन चीज़ों के लिए दिखाएं डॉक्टर को डॉक्टरों को मतलब इसकी स्पेशल्टी वाले डॉक्टरों को दिखाएँ जो कि स्कूल काउंसलर है चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है उनको दिखाए और इससे जल्दी ठीक हो जाने की कोशिश करे इवन इसके स्कूल्स होते हैं अलग स्कूल्स होते हैं अलग उनको सिखाया भी जाता है ऑक्पेशनल चीज़ें वो भी उनको सिखाई जाती है ताकि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल लोगों जैसे वो भी आ, प्रोग्रेस कर सके तो बहुत सारी चीज़ें हैं उनके लिए वो समझे पेरेंट्स फैमिली और उसका फ़ायदा लें डॉक्टर रूपल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस टाइप के बीमारी होती है और दो टाइप के आपने बताया एक जहां पर कहीं ना कहीं स्ट्रेस के कारण उनके पास इस तरह के जो एक्शन्स हैं होते हैं और कई बार आपने बताया कि कई लोग जाते हैं कंटिन्यू वो डॉक्टर के पास जाते रहते हैं दर्द के लिए जबकि दर्द उनका फ़िज़िकल नहीं होता मानसिक रूप से कहीं ना कहीं वो तनावग्रस्त रहता है तो ऐसे लोगों को काउंसिलिंग सेंटर्स में ले जाना चाहिए डॉक्टर के साथ कंसल्ट कराना चाहिए मनोवैज्ञानिक से मिलाना चाहिए या फिर जो काउंसलर हैं उनसे बात करवानी चाहिए जिससे उनका ये तनाव कम हो जाता है और फिर बीमारी से भी नेचुरली वो दूर होते हैं तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी टिप्स आपने बताए जो बीमारियां बताएं जो खास करके तनावग्रस्त होने की वजह से होता है और ये काउंसलिंग से ठीक भी हो सकता है रमेश जी यहाँ पर एक बात मैं और बताऊँ कि मेरी सबके लिए ये बहुत मतलब मैं होप करती हूँ मैं रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि प्रॉब्लम्स को बढ़ने नहीं दें जल्दी से इसको ओवरकम करें जितना जल्दी आप प्रॉब्लम को समझें और जल्दी से हेल्प लें काउंसलर या डॉक्टर की उतना जल्दी ये पूरा ठीक हो सकता है अगर आप टाइम लगाएंगे आप सोचेंगे कि सो, लोग क्या बोलेंगे ये क्या करेंगे अपने आप में ही इस विचारों के साथ रहेंगे तो ये प्रॉब्लम एक बीमारी का रूप लेगी और फिर उस वक्त आप कुछ नहीं कर पाएंगे नहीं। फिर आपको लाइफ लॉन्ग दवाई लेनी पड़ेगी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें पता चल गया होगा कि हमें क्या करना है और जैसे कि डॉक्टर रूपल जी कह रहे थे कि जब भी आपको ऐसे लगा कि थोड़ा सा अलग कुछ उनका रिएक्शन या उनके शब्द या उनके एक्शन में कुछ बदलाव आप देख रहे हो तो तुरंत उन्हें जो है डॉक्टर के पास तो दिखाना ही है अगर उससे ठीक हो रहा है तो ठीक है अगर हफ्ते भर में ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आपको किसी ना किसी काउंसिलर के पास ज़रूर ले जाना है ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए कई बार हम लोग ये भी बात सही है बहुत सारे हम लोग ऐसे सोचते हैं कि ठीक हो जाएगा आज नहीं तो कल आज नहीं तो कल करके बहुत सारा समय निकाल देते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ें जो है लॉन्ग टर्म गैप हो जाता है और फिर काउंसिलिंग में भी उतना ही टाइम लगता है फिर रिकवर करने के लिए तो इसी जल्दी से आपको जब भी मालूम पड़ता है दोनों तरह से आपको देखना है एक फिजिकल डॉक्टर के पास तो आपको ले ही जाना है उसके बाद अगर ठीक नहीं होता तो कहीं ना कहीं हमको काउंसलर के पास जाके उन चीज़ों को बताना है ताकि जल्दी से कहीं ना कहीं उसका जो रिजल्ट है वो हम समझ पाए किस वजह से हो रहा है इसका उस मूल को समझ पाए और फिर उसका इलाज भी संभव है। तो बहुत ही अच्छा लगा डॉक्टर रूपल जी आपसे बात करके और बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया जो कभी कभी हम लोग इन चीज़ों पे कभी बात नहीं करते हैं आपने उन चीज़ों को बताया और बहुत ही अच्छा लगा हमें कि ये चीज़ें जो है हमें जानने की आज आवश्यकता है जिसके वजह से बहुत सारे लोगों का जीवन भी बच सकता है धन्यवाद शुक्रिया आपका